आध्यात्मिक उस उस ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी के निगाहों से इसीलिए नानक ने कहा की दृष्टि खोजे महेश्वर ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी को कथ्य न जाय आदा खुर आदा नानक ब्रह्म ज्ञानी सबका ठाकुर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 के पंछी आते दरिया गीत सुनाता है वह आत्म दरिया उसको गीत सुनाता है जंगल में जो बसता है घर होता है घंसता है दिल उसका कहीं नहीं फंसता है तन मन में चैन बरसता है वही सच्चा जीवन है मनुष्य जीवन इसी जीवन को पाने के लिए है खाना पीना बच्चों को पैदा करना प्रॉब्लम आए तो घबरा जाना और सुख आए तो पूछ लाना तो कुत्ता भी जानता है सुख में सुखी दुख में दुखी तो कुत्ता भी होता है लेकिन मनुष्य वह है कि सुख को सौंपना और दुख को सौंपना आत्मा को अपना जान ले वो निहाल हो जाएगा आनंद मधुर्य प्रसन्नताओ दूर और भगवत सुख को प्रकट कराने वाला कल में हरि का नाम है भय नशन दुर्मति हरण कली में हरि को नाम को जो जपे सफल हो सब काम तो क्या करोगे कैसे करोगे से करेंगे और क्या करे हरी हरिओ सकते जन्म जो धन मिला तो मिला जो गया सो गया जो मिलेगा तो मिलेगा जो जाएगा सो जाएगा दुनिया के सब काम किसके तो पूरे हुए वो तो होता रहता ऐसा समझकर अपने आत्मा में आ जाओ हरी ही हो जो मान मिला सो मिला जो अपमान हुआ सो हुआ ऐसा समझ के अपने आत्म में आ जाओ जो के मित्र सुने ही मिलो मांगा दिए से दुखा भी तुम परम मित्र में आ जाओ हरी महारामाणा जन्म संभ भगवान की प्रसाद अन संगष्मे स्वर्त जो बीता हुआ जीवन है तो अब नई जिंदगी सुख करने भी जीता देता है। हे ना तेरी है। अब मुहे भाव भरोसा हनुमता बिना हरी कृपा मिले नहीं संता हे माई सॉल हे माई गॉड हे मेरे ईश्वर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 और तेरे जैसा कोई कृपा नही विश्व में हम तो खिद खे क्षण में भूले करते हैं क्षण क्षण भूलन हार, न हारा बस्क ले गुरु पार उतारण हार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 अब होगी मेरे कृपा वाहूढ़ा दीन दयाल को बेहनती तुम सुनो गरीब अनुवाज जो हम पुत्र का पुत्र है और तो पिता के इलाज छोरू का छोरू थाए छोरा का छोरा हो सकता है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 नहीं कि भक्ति मर दे हम ये नहीं कहते कि ये दे दे, तू भी मांगे दिए जा जा रहा है, फिर हम रहे हैं हमारा किस में हित है हम नहीं जानते तुझे जो ठीक लगे वही होने दे तेरा बाड़ा मीठा लागे तेरा बाड़ा मीठा लागे तेरा भाड़ा मीठा लागे बस तो ही कई मती आ जाए चिंतियों होत नहीं हरी को चिंतियों हो हरी चिंतियों हरि करे मैं रहू निश्चिंत प्रभु न तू अपनी करुणा वर्मा से उबारा है उन्नत कर रहा है प्रभु हे दयालु देव शुक्रपासधो हे, हे दीन बंध हे दाता हे दिल जो भावे अच्छा अच्छा नहीं, तेरा माना हुआ हितकारी है ज्योतिदभावे सो भली कार तुम सदा सलामत निरंकार हे निर्गुण निराकार तू सदा सलामत है शरीर सदा सलामत नहीं दुनिया के संबंध सदा सलामत नहीं दुनिया की वस्तुएं सदा सलामत नहीं दुनिया के मित्र सदा सलामत नहीं लेकिन उन मित्रों में भी तू परम मित्र सदा सलामत है जो तुभावे शुभ लेकार तू सदा सलामत तो निरंकार महारा आत्मधेव मुझा बाजारा मोहम्मद के अल्लाह, कबीर के अभिता नानक के अकाल पुरुष तुकाराम के विठल सिंधी के झूले लाल भक्तों के भगवान शाक्तों की शक्ति णपतियों के गजानंद तेरे अनेक रूप तेरे अनेक राम अनेक नाम फिर भी तू एक का एक। प्रभु तेरी जय हो दाता तेरी जय हो कृपालू तेरी जय हो अब हम नहीं कहेंगे तू कृपा कर तू बिना मांगे दे रहा है फिर भी बोलना ये कर वो कर क्या तू हमारा नौकर थोड़े है अथवा तू ना समझ थोड़े है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 आता है तो धर्म के लिए और धन छीना जाता है तो विलासिता से बचने के लिए यह अभी समझ में आ रहा है धन आ जाता है धन जाता तो विलासिता के बचने के लिए और धन आता है तो धर्म करने के लिए मित्र आता है तो विषाद मिटाने के लिए और शत्रु आता है तो अहंकार और पाप मिटाने के लिए और ये आते ही रहते कितना भी ना चाहो तभी भी आते ही रहते जीवन में दुख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 हमारी ना समझी है जब तक हम हैं तब तक हमारी ना समझी रहेगी हम तुझ में मिट जाएं तो बस हम न तुम दफ्तर गुम प्रभु तेरी हमारा अहमी हमें परेशानियों के परंपरा में है ईगोले गोलेस वरी लेस टेंशन लेस बी हैप्पी लिव हैप्पी न्यू लाइफ नई जिंदगी अब अहंकार रही चिंता रही तनाव रही बहुत दुख देखे तुमने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 ने बहुत तुमको बहुतों तो ने सोचा है तुम तुमको बहुतों तो ने कोसा है तुमको बहुतों तो ने सोचा है लेकिन उस परमेश्वर तुम्हें अपने और खींचा है कि उसकी रहमत परमात्मा के सिवा तुम्हारा कोई नहीं तुम ईश्वर के तुम्हारा कोई नहीं ये तुम्हें अनुभव हो जाए बस तुम्हारा सूर्योदय हो गया वो परमेश्वर तुमसे दूर नहीं वो परमेश्वर तुम्हारा तो पराया नहीं अपना है महाराज सचिदानंद सचिद आनंद स्वरूपाय स्व उत्पत्ति आदि है तभी ताप त्रय विनाशाय नमः सत्याय नम प्रभु प्रभुति मेरी रंग रंगदेचूनिया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 के के रंग से, चिंता के रंग रंग रंग से से से तो मेरी गई अब तू तो तेरे रंग रंग दीजिए मेरे जैसा तुझे जगत दिखता है सो तो अपने जैसा और जगत की गहराई में तुझे अपना स्वरूप दिखता है सो तो हम स्वरूप दिखता है मुझे उसी रंग से रंग देना मेरे रंग नाथ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 घलती है फिर जो रंग डालो उसी रंग पी हो जाती ऐसे संसार के व्यवहार में हृदय पिघलता रहेगा तो काम ही क्रोधी लोभी बने रहेंगे वहां हो और भगवान की भक्ति में हृदय को पिघला दो तो हृदय भगवत मय बन जाएगा बस यही भगवान की प्राप्ति का सहज सुगम सरल उपाय है हमारी मत गति के अनुसार तो बहुत मधुर उपाय हमको लगता है महापुरुषों के प्रसाद से हमको ये अनुभव हुआ कि ये रास्ता बहुत शायद सुगम हो आप चल कर देखिए बहुत सुंदर रास्ता है तक मार्ग है भले कांसे पीछे दिखे लेकिन तुम कदम रखोगे तो फूलों का एहसास होगा भले कंकड़ दिखे लेकिन तुम कदम आगे रखो तो बखमल का एहसास होगा महावीर की नाई कबीर की नाई लीला आप भी आपको भी अनुभव होगा होगा होगा होगा चलो केवल थोड़ा चार कदम चलो वो चार सौ कदम चल के आएगा ऐसा समझ संबंध वास्तव में वो दूर नहीं आएगा क्या प्रगत होने को तो राजी हो जाएगा अधेर माध्यम बुनो सर्वस्व नो दुर्जनो सज्जनों भूया सज्जन शांतिमायाज्जन शांति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 रायन no, no, pero para... maha narayan narayan na sab narayan narayan narayan sab narayan narayan narayan as din bhakti bhakti guru kripa ishwar kripa है आकर्षण तो कैसे मिटाया जाता है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 तो निहाल खुशहाल हो जाएगा तेरा दीदार करने वाले भी निहाल और खुशहाल होने लगेंगे बंदे फिकर न करता कर्तव्य हे चिकर मत कर्तव्य हम कर्तव्यम जी करे प्रभु कर्तव्य जी करे खुदा नारायण नारायण नारा, Nara Nara Nara Nara, Nara Nara Nara Nara, Hari Nara Nara Nara Nara, Shiva Nara Nara Nara Nara, Pitara Nara Nara Nara Nara, Mata Nara Nara Nara Nara. बंधु ना नारायण ना नारायण नारायण सब नारायण नारायण नारायण ओ सौ गुना हो जाता है ऐसा पुराणों में वर्णन है के दिन देवताओं, देवताओं की सुबह मानी जाती है मानवी छ महीना बीतते तब देवताओं का एक दिन होता है मानवी छ महीना बीतते हैं तब देवताओं की रात होती है उत्तरायण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 और में ब्रह्मा जी उसे आत्मस्वरूप का उपदेश करके परम परमात्मा में विलय करा देते हैं और ब्रह्मा जी स्वयं भी हो जाते हैं। दो प्रकार के योगियों की बात है एक तो ब्रह्माभ्यासी योगी, परोक्ष ज्ञान जिनको हो गया ऐसे योगियों को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 ज्ञानी नाम प्राण न ना उत्क्रमती अति विलय उस दृढ़ ब्रह्म ज्ञानियों के प्राण उत्क्रमण नहीं करते यहीं विलय हो जाते लेकिन जो ब्रह्म ज्ञान के रास्ते पर है सुना है थोड़ा मनन किया है नित्य ध्यास किया है, लेकिन पूरा साक्षात्कार नहीं हुआ है ऐसे जो ब्रह्म योगी है उनके लिए उत्तरायण पक्ष बड़ा हिताबह माना गया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 हमारा मन ही बंधन का कारण है और हमारा मन ही मुक्ति का कारण है मन एवं मनुष्य नाम कारण उस आत्मा का सत्ता लेकर बुद्धि और बुद्धि की सत्ता लेकर मन और मन की सत्ता लेकर इंद्रियां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 साथ साथ पीढ़ी एक पीढ़ी नहीं साथ साथ पीढ़ी और किसी की सात पीढ़ी चमकाना हो तो धर्मादा की वस्तुओं का सतुपयोग करके अपने बुद्धि का सतुपयोग करके आप और दूसरों को सत्य स्वरूप ईश्वर में प्रीति करवाना सिखा दो उसकी साथ साथ सत्य उसका भला हो जाएगा मंगल हो जाएगा उसके द्वारा दूसरों का भी मंगल होगा हरिषम जग कछु वस्तु नहीं प्रेम पंथ सम पंथ सतगुरु सम सज्जन नहीं गीता सम नहीं ग्रंथ भगवान के समान इस नश्वर जगत और भोगों की क्या कीमत है भगवत्य सुख के आगे भगवत्य ज्ञान के आगे भगवत्य आनंद के आगे और भगवान के वास्तविक व्यापक स्वरूप के आगे इस जगत की उपलब्धियों की तो कोई कीमत ही नहीं है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 तो ये अनुभव होने लगेगा सुख सपना दुख सुख सपना दुख बुल बुला सुख सपना दुख बुलबुला सुख सपना